भाष में समन्वया में प्रथम वर्णक सूत्रार्थ हो गया था और द्वितीय वर्णक सूत्रार्थ आरंभ होता है द्वितीय वर्णक सूत्रार्थ में पूर्व पक्ष के रूप में प्रभाकरों का सिद्धांत रखा है उनका यह सिद्धांत है ब्रह्म का ज्ञान तो शास्त्र प्रमाण से ही होता है ये ठीक है किंतु वो प्रतिपत्ति विषयतया शास्त्रेण ब्रह्म समर्पित है वो उपासना के विषय रूप से ही शास्त्र ब्रह्म के संबंध में कहता ये ये है ये प्रतिपत्ति ये जो शब्द है ये प्रभागर सिद्धांत के विशेष शब्द है पारिभाषिक शब्द है वैसा तो इसका अर्थ ज्ञान है यहां ज्ञान का मतलब उपासना लेना है ये प्रतिपत्ति शब्द से प्रतिपत्ति विधि मन उपासना पर विधि ऐसा अर्थ हमको लेना क्योंकि वहां उपासना और ज्ञान को एक ही मानते हैं प्रभाकर इसलिए ये शब्द प्रतिपत्ति आप दूसरे व्याकरण के हिसाब से अन्य दर्शन के हिसाब से ये प्रतिपत्ति का शब्द करेंगे तो सामान्य में प्रतिपत्ति मन स्वीकार या ज्ञान यही अर्थ होता है यहां उपासना विधि विषय दया ऐसा अर्थ करना पड़े तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है ये जैसे यूप आह्वनियादि अलौकिक होने पर विधि के द्वारा ही उसको शास्त्र संबंध सिद्ध करके कर्म के द्वारा संबंध करके उसको किया जाता है तो जितने भी अलौकिक है उनमें यह देखा गया है अलौकिक में अर्थ करने के लिए शास्त्र की सहारा चाहिए लौकिक में आप लौकिक प्रमाण से अर्थ कर सकते हैं किंतु अलौकिकों का अर्थ शास्त्र प्रमाण से ही होता है ये सर्वसम्मत है ऐसे स्थिति में ब्रह्म भी अलौकिक माना जाता है तो वो भी विधि शेष दया अर्थ होना चाहिए जैसे यूपादि की बात करें यूपादि लोक में एक खंभा के रूप में है किंतु उसको यूप सिद्ध करके उसमें जो भी कर्म किया जाता है वो अलौकिक है कुछ शास्त्र प्रमाण के द्वारा होता है इसलिए हमको जो भी अलौकिक कार्य को प्राप्त करना हो उसके लिए शास्त्र प्रमाण चाहिए तत्श शास्त्रों की आवश्यकता होती है यह आध्यात्मिक ज्ञान है तो आध्यात्मिक शास्त्र चाहिए और ज्योतिषादि अलौकिक ज्ञान है तो आदि शास्त्र चाहिए भौगोलिक शास्त्र चाहिए अलग अलग शास्त्र होता है तो जिसके लिए जो प्रमाण है वो शास्त्र के आधार पर उसका निश्चय किया जाता है ऐसा यहां भी करना चाहिए कहा उसके लिए उन्होंने सावर भाष्य आदि से उद्धरण भी दिया कि पूरा शास्त्र का अर्थ कर्म अवबोधनम दृष्टो ही शास्त्राथ कर्माबोधनम शास्त्र का तात्पर्य कर्म अवबोधन ही है ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा आदरणीय आचार्य हैं उनके भाष्यकार सबरस्वामी उन्होंने ऐसा कहा इसीलिए कर्म अवबोध के बिना शास्त्र का अर्थ नहीं करना चाहिए तो ये सब प्रमाण दिया था स्थिति का चल रही थी टीका में कहा प्रतिपत्ति विषयतया तो तत्व प्रतिपत्ति विषयतया ये जितने भी शास्त्र आया है विधि को संबंध करने के लिए यहां प्रतिपत्ति विषय रूप से विधि का संबंध होना चाहिए उपासना ज्ञान रूप से संबंध करके उसका अर्थ करने से हो जाएगा वस्तुमात्र निष्ठे ब्रह्मधियों हानादि अर्थाभाव अनर्थक्यमेव यदि वस्तुमात्र निष्ठत्व ब्रह्मज्ञान का कहेंगे आप कि केवल वस्तुमात्र निष्ठ है उसमें प्रतिपत्ति विषय नहीं है यदि आप ऐसा कहेंगे सिद्धांति कहेंगे तब प्रभाकर के पक्ष में बोलते हैं कि तब तो यह अन्यथ हो जाएगा हानादि अर्थाभाव इसमें हान अर्थ नहीं है हान उपादान आदि अर्थ नहीं है ऐसे स्थिति में अनर्थक्य में एक अर्थ अनर्थ ही हो जाएगा ऐसा अनर्थ करना ठीक नहीं है ये मानते हैं हा बाकी पूर्व संबंधी वाले जितने भी कहे हैं वो तो अर्थवाद मानकर के उसका अर्थ करना चाह रहे थे पहले वर्णक वाले उन, उनका तो ये ब्रह्म संबंधी जितने वाक्य है वो स्वार्थ में अर्थ रखने वाले नहीं है ऐसा ही किंतु प्रभागर का थोड़ा अंदर है प्रभागर स्वार्थ में अर्थ रखने वाला नहीं है ऐसा नहीं करते स्वार्थ में अर्थ रख रहे हैं किंतु वो प्रतिपत्ति विषय तैयार रख रहे हैं ये दोनों में अंदर है इसको आप ध्यान में रखना है क्योंकि यहां जितने पक्ष आएंगे इसमें थोड़ा थोड़ा ये भेद है अब पहले जैसा कहा वही बात में कह रहे आपको लगेगा ऐसा नहीं है थोड़ा अंदर है वो अर्थवाद मानने पर स्वार्थ में अर्थ पैदा नहीं रहता और प्रभाकर इसको अर्थवाद नहीं मान ये अंदर है पहले वाला अर्थवाद मानते है वो तो पद एक वाक्यता से उसका अर्थ करना हो यहां प्रतिपत्ति विषय दया अर्थ करना ये वाक्य का अर्थ है वो अर्थवाद नहीं है उपासना करके है उपासना के संबंध से क्रिया संबंध करके उसका अर्थ हो जाए ये प्रभाकर का है इसलिए कहा कि तब ये कार्य ठीक होगा तब सिद्धांत की ओर से पूछा जाए कि ऐसा पूछेंगे कथम कार्यपर वेदांतभ्यो वस्तुधी ही वाक्य भेदारित आशंका ये आशंका हो रही है सिद्धांत ये आशंका कर रहे हैं कि यदि आप ऐसा बोलेंगे तो ये दोष आता है वाक्य भेद दोष आएगा ये वाक्य भेद दोष क्या है एक वाक्य का अनेक अर्थ करना एक वाक्य का अनेक अर्थ करने से वाक्य भेद दोष आएगा वाक्य भेद दोष में कितना दोष होता है आठ दोष होते जो तो वाक्य भेद में आठ दोष एक वाक्य का आप दो अर्थ करेंगे तो उसमें एक तो पहले वाक्य का अर्थ छोड़ना उसका अर्थ को नहीं मानना फिर दूसरे वाक्य का अर्थ मानना उसको वो, वो जो मैंने मा, जो अर्थ नहीं है उसको लगाना ऐसे ऐसे चार दोष एक पक्ष में चार दोष दूसरे पक्ष ऐसे दोनों तरफ से वाक्य विभेद दोष होता है वो बहुत बड़ा दोष मानते हैं मान सभी से तो ऐसा मतलब किसी ने कहा ये द ऐसा कहा स्वर्ग काम हो ये जे अब इसका आप अर्थ करेंगे कि स्वर्ग जाने वाला यजन करें स्वर्ग नहीं जाना चाहता है वो यजन ना करें यह अर्थ दो अर्थ हो जाए एक तो अर्थ हो गया स्वर्ग जाने वाला यजन करो या स्वर्ग नहीं जाने वाला एजन नहीं करो ऐसा दो अर्थ करेंगे तो भेद हो जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए वो स्वर्ग जाने वाला यजन करो यही अर्थ है और बाकी लोग विरक्त हो जाओ ऐसा अर्थ उसका नहीं लगा सकते इस प्रकार से हर एक वाक्य में होता है लेकिन मुख्य रूप से जो वैकल्पिक वाक्य होते हैं उदिदेज होती अनुदिदे जो होती, होती इत्यादि वाक्य होते उसमें व्यवस्थित विकल्प होने पर वाक्यभेद दोष नहीं माना जाता है ऐसे ऐसे उनकी अपनी व्यवस्था है जो भी है यहां वाक्य भेद आएगा बोलने से कैसे आएगा अभी देखिए यह भी विशेष बात है कि आप कह रहे हैं जितने ब्रह्मपरक वाक्य आए हैं उनका प्रतिपत्ति विषय का अर्थ करो बोलता है यह प्रभाकर का तात्पर्य है और जो वाक्य आए हैं वो वाक्य क्या है वो वस्तु वस्तुतंत्र वाक्य है यानी वस्तु प्रतिपादन परग वाक्य है वस्तु प्रतिपादन पर कार्थ होता है सिद्ध वस्तु के संबंध में कहने वाले वाक्य हैं ब्रह्मा देवा प्रथम स्तंभ भूव ये सिद्ध वाक्य है हां ये पूरा ब्रह्म ऐसा एक इंद्रो मायापुर रूप ये कोई भी वाक्य आप सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म आत्मायिदमे एकाग्र आसीत ये सब वस्तु वस्तुपरक वाक्य है ठीक है अब दो बात हो गई ना क्या क्या है एक तो वस्तुपरक वाक्य है वस्तु प्रतिपादक पर मत सिद्ध वस्तु को बताने वाले सारे वाक्य आते हैं उन वाक्यों का आप क्या अर्थ करना चाह रहे हैं उपासना परक अर्थ करना चाहे प्रतिपत्ति विषय का था अर्थ करना, करना चाहें ये दो बात हो गई एक तो प्रतिपा जो वस्तुपरक वाक्य है वो मानता है प्रभाकर मानता है कि वस्तुपरक वाक्य है मानता है और प्रतिपत्ति विषय के साथ मिला अर्थ करना है ये भी मानता है तब सिद्धांत यहां लोट लगाएंगे ऐसा नहीं हो सकता ऐसा करेंगे तो वाक्य भेद होगा जहां क्रम से संबंध होता है वहां भेद नहीं माना जाता क्रम से संबंध होगा पहले दूसरा तीसरा ऐसे संबंध होगा तो वहां भेद नहीं है एक जगह एक अर्थ होगा दूसरे जगह दूसरा अर्थ हो जाएगा ऐसे में वाक्यभेद नहीं मानते जैसे आपको बैठो बोला एक बार बैठो बोला तो आप जब जब बैठने का मौका आएगा तब तब बैठना यह अर्थ हो जाता है बार बार बैठो बोलने की जरूरत नहीं है आप उड़के चला गया तो वापस आके फिर बैठ सकता है तो वो उसमें वाक्य भेद नहीं मानते तो ये जो है इसमें वाक्य भेद आएगा कारण क्या है कि वस्तुनिष्ठ तो पर वाक्य का तात्पर्य कार्यपरता कार्य पर, पर नहीं हो पाए कार्य पर वेदांत्यो वस्तुधी ये दो आप कह रहे थे एक तो प्रतिपत्ति विधि से आपने वेदांत वाक्यों को कार्यपरक करना चाह रहे दूसरा आप उन वाक्यों को सिद्ध वस्तु विषय को भी मान रहे हैं तो वाक्य वेद हो गया ना तो जो कार्यपरक वाक्य होंगे वो वस्तुपरक नहीं होता है सिद्ध वस्तुपरक नहीं होता है जो सिद्ध वस्तुपरक वाक्य होंगे वो कार्यपरक वाक्य नहीं होना चाहिए प्रतिपत्ति विषय को मानने पर कार्यपरदा यह न, न प्रकार आपको माननी पड़ेगी क्योंकि वो मानसिक क्रिया इत्यादि मान के उपासना में मानना पड़ेगा कार्यपरदा ही है वो वो तो चाहता है प्रभागर तो कार्यपरदा करना ही चाहता है इस प्रकार से करना चाहता है ऐसे तो में अब क्या हुआ कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वमसी इत्यादि वाक्य जो भी हो उन सबको आपको दो दो अर्थ करना पड़ेगा एक तो ये सिद्ध वस्तु को बता रहे हैं ये अर्थ करना पड़ेगा और दूसरा वही वाक्य उपासना के लिए भी कह रहा है ये करना पड़े देखो ये बुरी तरह फंस जाता है इससे नहीं बोल सकता है क्योंकि ये अपने आप बड़ा दोष मान के बैठा हुआ है वाक्य भेद करने पर चार दोष लगता है इसलिए कभी भी वाक्य भेद नहीं करना चाहिए पूर्व हिमांत स्वाम का अभिप्राय है इसलिए ये, ये इसका क्या तात्पर्य होगा अब उसको कुछ रास्ता निकाले आगे अपने आप कुछ कहेंगे किंतु है होता ये समझ में आ गया ना अब इसमें चार दोष कैसे आएगा दोनों पक्ष में आता है एक पक्ष में चार दोष आएगा दूसरे पक्ष में चार दोष कुल मिलाकर आठ होगा अब जब वस्तुपरक वाक्यों का अर्थ आप पर करेंगे उस समय क्या होगा वस्तु पर वाक्यों का अर्थ दूसरा करना एक दोष और वस्तुपरक वाक्यों में जो अर्थ आया है उसका त्यागना दूसरा दोष और जो प्रतिपत्ति विषय अर्थ नहीं है उसको स्वीकारना एक दोष और जो प्रतिपत्ति विषय नहीं हो सकता उसको प्रतिपत्ति के विषय मानना सदस्य दोष इस प्रकार से चार दोष एक पक्ष इस प्रकार से चार दोष उधर से भी लगाएंगे तो इधर से भी चार दोष होगा दोनों पक्ष में चार चार मानते हैं स्वीकारना त्यागना जो नहीं है उसको लेना उसमें जो अर्थ नहीं है उसको मानना ऐसे में श्रोधा हानि कल्पना इत्यादि जैसे बोलते वैसे ही तो ये दोष आएगा ये कैसे आप इसका निवारण करेंगे ये संघा कर रहे सिद्धांत कथम कार्य पर वेदांत्यो वस्तु आपके अभिप्राय से प्रतिपत्ति विषय के वेदांतों से वस्तु ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान कैसे होगा वाक्य भेदा क्योंकि वाक्य भेद दोष आता है वाक्य भेद ये सब चीजें भूमिमान से इसे पढ़ना पड़ता है ये वाक्य भेद क्या होता है ये कई वेदांत ग्रंथ में आपको कहीं नहीं मिलेगा संग्रह देखिए या प्रकरण ग्रंथों में देखे कहीं नहीं मिलता है ये सब चीजें ये वही है उनके पास ये ये सब हम स्वीकार करते हैं क्योंकि इस विषय में हमारे दोनों के समान समान मान्यता है वाक्य भेद हम भी मानते हैं वो भी मानते हैं। आशंका ऐसी आशंका करने पर उन्होंने ये उदाहरण दिया कि वाक्य भेद नहीं होता है जैसे युग आहवनी आदि अलौकिकान्य विधिशेषतया शास्त्र समर्प्य थे इसके लिए कहा हवन आदि में जैसा होता लिकड़ी है युव एक लकड़ी है लकड़ी में अपना वो है वस्तु पर कह एक वस्तु ही है उसके बारे में कह रहा और उसमें विशेष का ध्यान करने के लिए बोल रहा है यानी अभी ये लकड़ी नहीं है ये एक खम्भा है खम्बा अभी भगवान है वो उसको तिलक लगाएंगे पूजा करेंगे सब कुछ करेंगे अब दोनों उनका समन्वय हो गया ना ये वो कहीं वो लकड़ी है खम्भा ऐसा होते हुए भी आप अलौकिक होने के कारण विशेष चिंतन उसमें कर रहा इसी प्रकार ब्रह्म में भी हो जाएगा सत्य ज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि कहने पर उसको लेकर के उसका विशेष चिंतन प्रतिपत्ति विषय हो जाएगा इसका और बहुत विस्तार करेंगे आगे जो वास्तव में ये प्रभाकर का ये जो सिद्धांत है ध्यान के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा वेदांत को इस दृष्टि से ध्यान में लगाने के लिए प्रक्रिया बताएंगे कैसे ध्यान करने के लिए उतना तो फायदा उसमें होता है कोई ध्यान करना चाहता है इस प्रकार उपासना करना चाहता तो हो सकता है किंतु वो वास्तविक वेदांत का तात्पर्य नहीं है उपासना दृष्टि से वो बताएंगे, जो भी है इस प्रकार दोनों हो गया ना युग में युग तो लकड़ी है स्वयं सब लोग जानता है ये लकड़ी है ऐसे पत्थर पत्थर है लेकिन उसको पत्थर भी मानते हैं भगवान भी मानते पत्थर होता हुआ भगवान भी है तो ये जो विशेष आपने जोड़ा वो तो किस लिए जोड़ा वो शास्त्र के विधि मान करके जोड़ा इस प्रकार यहां पर हो जाएगा है तो ब्रह्म सर्वत्र है किंतु अभी आप जानता नहीं उस ब्रह्म को तो आपको उस पर उपासना करनी पड़ेगी शास्त्र जैसा कर रहा बोल रहा है वैसे आपको करना पड़ेगा ऐसे मान के दोनों की हो जाएगी कोई बात के भेद नहीं है ऐसा कहेगी क्योंकि उनके हिसाब से ये क्रम से होगा आ, वो वो एक का दूसरा विरोध में नहीं है ऐसे में हो जाएगा या अब देख के क्या कहते टीकाकार विस्तार करेंगे यू पे पशु बधनाती पशु बंधनाया विनियुक्त यू स्य अलौकिकत्वा को असो इति आकांक्षित ये पशु बंधन के लिए वाक्य आया कि पशु को यूप में बांधना चाहिए ये कहा पशु बंधन आया पशु बंधन के लिए विनियुक्त जो रिष्टोमाद याग है इसमें ऐसे विनियोग होने पर यूपे तस् अलौकिकत्वा तो ऐसे यूप का विनियोग हो गया यूप का विनियोग बताया कि एक खम्भे में पशु को बांधना चाहिए ऐसा कहा अब वो जो यूप है सामान्य लकड़ी है ये अलौकिक हो गया कि उसको यूप बना करके सिद्ध करना अलौकिक है तो ऐसे सिद्धि में को असो इत्याकं आकांक्षित वो कौन सा है यूप मन क्या है कौन सा युग होता है ऐसे पूछने पर खादिर युगो भवती तो खादिर की लकड़ी से युग बनाना चाहिए ऐसा कहा तो कौन सा युग है पूछने पर वो खादिर लकड़ी ला करके उसमें यूप बनाना चाहिए था। ये भी कहा उसके बाद में यूपम तक्षती यूप को साफ करना चाहिए मतलब उसमें कुछ तक्षत तक काम कर तक्ष मन कार्पेंटर होता है तक्षति मन कार्पेंटर का जो काम है वो काटना होगा फिर उसको छिड़का निकालना होगा साफ करना होगा ऐसा करना होगा उसके बाद में यूपम अष्टाश्री ये यूप में विशेष कुछ कर्म करता है कुछ उसमें वो कुछ मार्किंग करता है और कुछ पूजा वगैरह करता है उसको अर्थास्त्रीकरण इत्यादि करते है वो सब करता है करने के बाद में इत्यादि भी इन सब बातों से तक्षणादि विधिवरेरअपी वाक्य ही विशिष्ट संस्कार संस्थानम दारूयूप गम्य थे तो ये तक्षणादि कार्यों में जो विधि आई है उन विधियों के द्वारा उस को संस्कारित करके वो सामान्य दारू सामान्य लकड़ी को एक संस्कारित लकड़ी बना दिया अब सामान्य लकड़ी नहीं है वो वो यूप बन गया संस्कारित लकड़ी है उसमें कुछ देवताओं का सब आवाहन करके सब पूजा पाठ करके सब कुछ कर दिया इसलिए वो यूप शिद हो गया ये एक उदाहरण है दूसरा है यद आहवनी जुहोती ऐसा वाक्य आया जो आहवनीय में हवन करता है वो देवदान के लिए होता है इत्यादि कहा आहवनीय में हवन करना चाहिए यदि होम आधारत्वेन उक्त आहवनीय से अलौकिकत्व ये आहवनीय कौन है कोई नहीं जानता अलौकिक मान सामान्य लोग में प्रसिद्ध नहीं है आहवनीय क्या कौन से आदमी को आहवनी कहते जानता नहीं तो ऐसा होम के आधार रूप से कहा गया जो आहवनीय है वो अलौकिक है लोक में उसकी प्रसिद्धि नहीं है जानता है तो कौस विधि है वीक्षा है तब वहाँ वीक्षा हो गई जानने की इच्छा हो गई कि ये कौन है या ये आहवनीय अग्नि कौन है ऐसे वीक्षा होने पर वसंत ब्राह्मणो अग्निनादीत इत्यादि तद्विधि विधि परेर एवं वाक्य संस्कृतो अग्नि रसा विधि तब वहाँ आगे प्रकरण में वाक्य आया वसंत ब्राह्मणो अग्निनाद अध जो गृहस्थ ब्राह्मण है वो अग्नि आधान कर्म करें तीन जातियों का अग्नि आधान कर्म है वो ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है तीनों जातियों का अग्नि आधान कर्म कर सकता है बसंत में ब्राह्मण करेगा और उसके बाद में ग्रीष्म और उसके बाद आ, शरद ऋतु में ये तीन ऋतु में है अलग अलग तीन तो ऋंत ब्राह्मण अग्नि अग्नि आधान करेगा अग्नि आधान करने का मतलब वो आधान किया हुआ जो अग्नि है ये नाम आ गया तो आ, आधान किया हुआ जो अग्नि है उसी को ही यहाँ मान रहा तो अग्नि का अलग अलग नहीं है वो एक ही अग्नि है जो गार्ह अग्नि जिसको कहते हैं वो से ही आहनियों को उद्धान करके लाया जाता है जैसे चांदो आदि में कहा उसको ला करके करते तो आघवनीय अग्निता आघवनी अग्नि का आधान करना चाहिए तो आधान की हुई जो अग्नि है उसी को ही आगमनीय कह रहा है ऐसा मालूम पड़ता है ये यह अलविक विशेष विधान हुआ तो सिद्ध होता हुआ भी विशेष विधान से उसमें विशेष स्वभाव आ गया इसीलिए संस्कृत और अग्नि रसोई भाज इसी को संस्कृत अग्री कहते जो आधान किया आधान की हुई जो अग्नि है ना इसका नाम है अग्नि। संस्कृता किया हुआ संस्कारित किया हुआ अग्नि है सामान्य अग्नि नहीं है वो पूजा पाठ आदि से संस्कारित किया तथा देवदा स्वर्ग आद्यपी विधि परेण शास्त्रे न उच्च इसी प्रकार देवदा स्वर्ग आदि जो भी है विधिपरक शास्त्र से ही उसका अर्थ होता है तथा अन्य परेणा भी विधि अक्षेपाद उपादान विशिष्टम ब्रह्म सुबोध इसीलिए अन्य पर वाक्य के द्वारा भी विधि के आधान करके विधि की अपेक्षा से विशिष्ट ब्रह्म का बोध होना संभव है यानी वस्तु परक वाक्य होने पर भी उसमें से भी उपासना हो सकती है उपासना के लिए कहा और वस्तु परक ज्ञान भी उसमें हो सकता है दोनों संभव है क्योंकि विधि की अपेक्षा से ऐसा होता है और तो वैसा विधान आया है हाँ। वो आगे वाक्य देंगे उपासना के वर्क वाक्य आया है तो उपासना वर्ग वाक्य आने से उसको उस प्रकार से उपासना में ही लेना चाहिए आत्मा न में व उपासित ऐसा वाक्य आए आत्मा को ही उपासना करो ये बृहदार परिश्र है इसको लेकर वो बोलेगी आत्मान में वो उपास आत्मा को ही उपासना करने के लिए कहा तो स्पष्ट रूप से उपासना सप्ताया है तो ऐसे में इसको उपासना मानना चाहिए कहेंगे तो ये भी उपासना माने वो उपासित वाक्य आया है उसी को लेके बात करेंगे किंतु ये यहाँ चर्चा में वो आत्मान में वो उपास वाक्य वो भी तो है वहाँ सांडिल्य विद्या वो उपासना ही नहीं आया नलिनो द्रुमा भूभागो निधि मन इत्यादिषु बिना विधि प्रयोगधी दृष्टि शास्त्रेना भी विधि अनपेक्षेण ब्रह्मणो अर्पणमती शंका थे अभी सिद्धांत इसके ऊपर शंका कर रहे हैं ऐसे कहने की क्या जरूरत है विधि के साथ संबंध होने से ही प्रयोग हो सकता है ऐसा आवश्यक नहीं है जैसे फलिनो द्रुमा अब ये पेड़ों में फल आ गए हैं ऐसा कहते हैं फल ध्रुमा ध्रुवमन पेड़ है ये पेड़ में फल आ गए हैं ऐसा कहते हैं तो फल वाले पेड़ है भूभागो निधिमान ये भूमि में निधि है ऐसा कहा इत्यादिशू इन वाक्यों में बिना भी विधि प्रयोग अधि दृष्टि कोई विधि के बिना ही विधि शेषता या मान करके नहीं है कोई विधि शेष बिना ही प्रयोग अधि प्रयोग देखा गया यानी लोग उसमें प्रवृत्त होते हैं उसको लाते हैं कोई विधि के साथ संबंध करके नहीं ये केवल वस्तु कथन है ये भूमि में निधि है इतना बोला, बोल दिया है केवल वस्तु कथन हो गया है इसलिए प्रयोग विधि में काम आ सकता है इसी प्रकार शास्त्रेणा भी विधि अनपेक्षेणा ब्राह्मणों अर्पणम इसी संकट इसीलिए शास्त्र विधि के बिना भी कोई विधि के अपेक्षा रखे बिना भी ब्रह्म ज्ञान दिला सकता है ब्रह्म का अर्पण कर सकता है ब्रह्म के बारे में कह सकता है आप ये कह रहे हैं कि विधि के बिना ब्रह्म के बारे में नहीं कह सकता है ये नहीं है विधि के बिना भी ब्रह्म के बारे में कह सकता है, है जैसा होता है सामान्य में होता है वस्तुस्थिति में कभी भी वहां कोई कार्य नहीं देखा गया है अभी पेड़ में फल है फल इनो इतना कहा उसमें कौन से कोई विशेष विधि का कोई संबंध है ही नहीं वो केवल वस्तु कथन है पेड़ में फल है जिसको चाहिए वो ले लेगा जो नहीं चाहिए नहीं लेगा उसमें कोई कोई विशेष विधि का संबंध होता नहीं इसलिए ऐसे वस्तु कथन और ये दिखाना चाहते हैं कि सफल है इसलिए वो फल को ले लिया निधि आदि को क्यों लिया क्योंकि सफल होता है इतने जानकारी होने पर वो जाकर के फल खा लेगा तोड़ करके तब तो फल होता है ना और कोई विधि का भी आश्रय लेके नहीं हो रहा है और जिसको मालूम हो गया भूमि के नीचे निधि है खोद करके निकाल देगा तो उसको फल होगा वो माला माल हो जाएगा ऐसा भी हो रहा तो वो निष्फल तो नहीं है ना वो कोई कार्य करने से विधि करने से हो रहा ऐसा नहीं है वो जानकारी होने से उसको वो प्राप्त हो रहा ऐसे शंका करने के लिए कहा कुतः दत्त ये कैसे निश्चय होगा विधि से या शास्त्र प्रवृत्त होता है इतना एकाएक आप कैसे निश्चय कर रहे हैं ये प्रश्न किया भाषा में कहा दृष्टांत देवी कार्य अध्याहार आदि अभिप्रेत्या अब उसके उत्तर में कहते हैं कि दृष्टांत में भी कार्य का अध्याहार करना चाहिए अध्याहार मान कार्य के बिना नहीं होगा कार्य को संबंध करके ही दृष्टांत बना देना चाहिए क्यों ऐसा है क्योंकि ये शास्त्र आया प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्व शास्त्र उनका कहना यह है कि शास्त्र का तात्पर्य क्या है प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा ये दोनों में से एक ही शास्त्र तो, हबी का, तो, तो ये तो सभी लोग मानते हैं प्रभाकर भी मानते हैं हम वेदांती भी मानते हैं भाष्यकार स्वयं कहा कई जगह वो तो शास्त्रकार तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति हो ना चाहिए प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्य कृतकसा ये उपदृदेश्येत तत्शास्त्रीय न्याया ऐसा कहा गया है प्रवृत्ति या निवृत्ति नित्य के द्वारा या कृतक के द्वारा ज्ञान के द्वारा या ज्ञान वैराग्यादि के द्वारा या कोई कर्म आदि के द्वारा जो कहा जाता है अधिकारियों के लिए कहा जाता है उसको शास्त्र कहते हैं वेदांता नाम अभी शास्त्र अन्य तरह नियमांत विधि निष्ठता इसलिए उनका तात्पर्य यह है कि वेदांत को भी आप शास्त्र मानते हैं हम भी मानते हैं वेदांत शास्त्र है तो शास्त्र होने से क्या होना चाहिए दो लक्षण रहना चाहिए प्रवृत्ति या निवृत्ति सामान्य बात है इसीलिए शास्त्र अन्यतर नियमान अन्य तरह दोनों में से एक रहना चाहिए प्रवृत्ति या निवृत्ति इनमें से एक रहना चाहिए और वो दोनों में से एक को लाएंगे तो विधि निष्ठता द्रव्य तब निश्चित रूप से वो विधि विषय विषयक हो जाएगा ध्रुव मन ध्रुव है निश्चित रूप से होगा तो इस प्रकार से वो विधि निष्ठ होता हुआ ही शास्त्र बन सकता है और वेदांत को शास्त्र मानते हैं तो विधि परार्थ उसको करना चाहिए प्रवृत्दिदय शास्त्र शब्दशक्ति कार्यान्वयिनी वृद्ध संबंधि अब ये जितना पक्ष पूर्व पक्ष ने उसके लिए उनके जो पूर्व आचार्य है वृद्ध आचार्य ज्ञानवृद्ध लोग जितने भी उनका प्रमाण दे रहे प्रवृत्दि परदय शास्त्र शास्त्र का अर्थ प्रवृत्ति ही है शब्दशक्ति और शब्द का जो अर्थ होता है वो भी कार्य कार्यपरतया एव कार्यपर ही है मैंने कार्यान्वयी कार्यान्वयीवादी है, वाती है कार्य कार्यपरतया एव इतना वृद्ध संबंधी महा इसके विषय में वृद्ध संबधि को कहते हैं वृद्ध मान जो पहले इनके परंपरा में जो आए हैं जो हमारे पूर्व पूर्वाचार्य है उनके संबंधी रूप से इसको कहा गया किसी को कर्म अवबोधन इत्यादि कहा दृष्टो तो ये शास्त्र का का अर्थ तो कर्म अवबोधन ही है ये कहा है तथा शास्त्र शास्त्रतात्म अध्ययन स्नावधानगम अधीस्नानम्वा धर्म जिज्ञा वेदमीम अतिक्रमे अनधिक्रमित स्वाधि चोदि भाष्य कृता उत्तम अभी वहां की बात कह रहे हैं ये किस संदर्भ में ये सगर स्वामी ने ये बात कही है कि कर्म अवलोधन ही शास्त्र का तात्पर्य है वहां क्या चर्चा चल रही है क्या प्रश्न हुआ था क्या उत्तर हुआ इसके विषय में कह रहे हैं कि सामान्य विधि है स्वाध्याय अध्यय द स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए तो स्वाध्याय अध्ययन करने का मतलब जो आप जैसा स्कूल में जाते हैं इसी प्रकार गुरुगुरु गुरु में जा करके बारह साल रह के ओ, जैसे पच्चीस साल जब तक हो जाएंगे तब तक, तक पूरा वेद का अध्ययन करना चाहिए शास्त्र आदि का अध्ययन करने के बाद में फिर स्नाया वहां से स्नातक हो जाता है स्नातक बोलते स्नातक उत्तर तो स्नातक होगा तो वेदम अधित्य वेद का अध्ययन करने के बाद स्नायाद, स्नान करना चाहिए यानी स्नातक हो जाना चाहिए उसमें क्या है वो आजकल जैसा होता है ना यूनिवर्सिटी में सब होता है आ, सब डिग्री होने के बाद में उनको जो कोट सूट पहन करके पता नहीं क्या क्या दिखाता है ऐसे सब करता है वो पहले जमाने में ऐसा नहीं करता है उसको वो जो ब्रह्मचारी जो हो गया है उसको पूजा पाठ करके सब जगह बिठा करके एक पीठ में बिठा करके उसको अवश्य कराते स्नान कराते अभी तो स्नान कराते अभी जो भी कर रहे हैं ये विदेशी लोग पाश्चात्य लोग जो करते हैं वो अपनी तरीके की कर रहे हैं अब उसमें सब जगह ये काला कोट पहनना उनका हो जाता है वो लोग क्यों काला कोट पहनते थे वो सोचने से आपका आश्चर्य होगा काला कोट पहनना हमारा कोई हमारी परम्परा नहीं है और हमारे भारत में कालाकोट पहनने की आवश्यकता नहीं है वो लोगों के जितने भी है जो इंग्लैंड रिजर्व ब्रिटेन से जहां से भी यहां आया वो लोग अपने तरीके से उसको लाया अब वो क्या है कि वहां बहुत ठंडी होती कोई भी वहां ठंडी है वो उनको कोई भी कार्य में जाना है वो कोठ पहन के जाना पड़ेगा इसलिए उन्होंने यहां बांधा अभी जैसा हमारे यहां ठंडी होता है ये तो ये सब नहीं चाहते कपड़ा लगाते इधर से बांधते उधर से बांधते ऐसे ही उन्होंने ये अभी कपड़ा बार बार क्या लगाना ये पट्टी निकाल करके बांध दिया फिर वो थोड़ा सा नीचे टांग करके रखा खींचने के हिसाब से उसको हमने टाइम मान लिया टाइम मान के क्या हो गया कि वो बांधने से वो बड़ा आदमी हो गया क्योंकि वो ब्रिटिश वाला बहुत बड़े आदमी थे हमारे यहाँ सामने इसीलिए उन्होंने बांध करके ऐसे चला तो सब लोग देखा था यही चलता आजकल सिनेमा में जैसा हीरो जैसा कपड़ा पहनता है और बाकी बच्चे भी वही देख करके पहनते हैं इसी प्रकार वो आदत हो गया लोग देखा कि ये बड़े हैं ये जैसा पहनना चाहिए वैसे हम पहनना चाहिए नहीं तो हमको मान्यता नहीं चाहिए ऐसे कपड़ा पहन गई हम मान्यता नहीं ऐसे सोच के पहनना शुरू कर दिया जो भी है गलती से हो गया अब क्या है वो लोग तो अपना टटा फुटा लेकर के चले गए उनको भगा दिया गया फिर भी ये लोग क्या है वो नहीं भूला क्योंकि जो भी व्यवस्था बना के रखा वो उन्होंने उसी को ही अपनाया और हमारे संस्कृति के बारे में सोचा नहीं सबसे बड़ी परेशानी क्या है यहां उतनी ठंडी नहीं होती जैसे राजस्थान है दिल्ली है कहीं भी समझो वो तो कुछ समय के लिए ठंडी है और बाकी समय तो गर्मी होती है और ये लोग देखो कितना परेशान होता है ये सब बांध बूंद के नीचे ऊपर ये वो उनका हाथ पैर कुछ नहीं बाहर दिखता वो परेशान हो जाते और फिर भी वो बांध के रखते अब आप परेशान होने पर क्या करना पड़ता है हर जगह एसी लगाना पड़ेगा गाड़ी में ए चाहिए बाहर ए चाहिए क्योंकि ये तो पहले रख है ये खोलेगे नहीं वो खोल दिया तो छोटा हो जाएगा और नहीं खोलेगा देखो कितनी मूर्खधा है हमारे स्वावंत्र हुआ हमको आजादी मिला किसी हिसाब से आजादी मिला कोई आजादी नहीं मिला वो आजादी होने के बाद में जो कुछ परिवर्तन होना चाहिए था एक भी परिवर्तन नहीं किया अब बाकी लिखा भी ऐसा कर किया ऐसा और दूसरी बात क्या है काला कपड़ा पहनना हमारे संस्कृति के हिसाब से गलत है जहां काला कपड़ा पहनने के लिए विशेष स्थान में कहा गया है कि आ, ऐसे जगह पर काला कपड़ा पहनना चाहिए नहीं तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय जो दीक्षित व्यक्ति है कोई भी काला कपड़ा नहीं पहन सकता काला कपड़ा पहनने के लिए कुछ लोगों को कहा गया जो लोग पहनना है पहन सकते हैं लेकिन ब्रह्मचारी है कोई और काला कपड़ा नहीं पहनता शिष्ट व्यक्ति कोई भी काला कपड़ा नहीं पहनेगा वो कभी विशेष स्थिति में पहनता है कोई श्राद्धा आदि कुछ कार्य होते हैं उस समय काला कपड़ा डालना पड़ता है नहीं तो नहीं डालता है अब देखिए वो नहीं जानता है हम तो सफेद कपड़ा पहनते हैं सूती कपड़ा पहनते ये सब है क्योंकि वो हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से सही है वो गर्मी में मदद करता है लू से बचाता है अंदर गर्मी पैदा होने नहीं देता है ये सब स्थिति में वो था अब वो भी नहीं है वो सारे जो है आपके बच्चे लोग भी देखो सब काला कपड़ा क्योंकि विदेशी लोग काला कपड़े और वो लोग क्या काला कपड़ा क्यों पहन रहे थे क्योंकि ठंडी में उनको कपड़ा धोना मुश्किल होता है अब वो कितना गंदा होने के बाद भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा वो लोगों को देखना वो कपड़े नहीं धोते वो चार पांच कपड़े रखेंगे वो घंटे घंटे में कपड़ा बदलते रहेंगे धोएंगे नहीं फिर उसमें स्प्रे लगाएंगे क्योंकि उनको धोने का आदत है नहीं स्नान करने का आदत नहीं है शवच करने की आदत नहीं है धोने का आदत नहीं, का आदत नहीं तो कहां धोएंगे वो नहीं करते हैं और इसलिए उन्होंने मिशीन लाया हाथ से धोना ठंडी में मुश्किल है इसलिए सब अब वो सब हम नकली कर दिया जो कि हमको उसमें कुछ भी जरूरत नहीं क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम भगवान की कृपा से बिल्कुल बराबर है हम आराम से इधर जी सकते कपड़ा खोलेगा ही नहीं कोई भी आप ना देखो कोई भी ऑफिसर कपड़ा बिना कपड़ा जाने से उसको प्रॉब्लम होता हमारे एक कोई प्रोफेसर थे वो कॉलेज में बिना सूट पहन के ऐसा मतलब सामान्य यहाँ के सूती कपड़ा पहन के गया बोला तो सब लोगों ने वहां आठे लगाए वो हल्ला किया कि आपको कोट सूट पहन के आना पड़ेगा ऐसा नहीं आ सकता तब पहले तो उन्होंने कुछ समय इधर उधर बोलता रहा, बाद में उन्होंने कहा कि आप दिखाओ हो ये लिखा है कि कोट सूट पहन के ही किसी को पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए आना चाहिए आप ज्यादा बोले तो कल से मैं ये कपड़ा पहनना ही छोड़ दूँगा दिखा कपड़ा आ जाओ क्या करेंगे आप तो वो सब लिखा तो है ही नहीं ये आपका भी मिख्या बोध है काली मान के बैठा हुआ है कोर्ट सूट पहनने से प्रोफेसर होता है कहाँ लिखा ये ये संस्कृति का विरुद्ध हो गया इसीलिए वो नहीं जानने से कुछ भी कर सकता है किसी को अंदर उसके पीछे करके वो हो जाता है इसीलिए स्नायाद जो है ना ये पढ़ाई होने के बाद में ये शर्मनी होती थी इसको स्नातक बोलते बाद में आजकल जो लिखते हैं ना स्नातक उत्तर विद्यालय ये जो स्नातक होने के बाद में आगे की पढ़ाई जो करते हैं तब होता है तो ये स्नातक के जगह पे ये सारा चल जा करके अभी वो कोट पहनने का आ गया कोट पहनने में इतना परेशानी होता है गर्मी होता है और वो काला काला दिखता है अब ये अच्छा पढ़ा लिखा हुआ आदमी कोई काला काला दिखेगा का तो कैसे दिखे? है वो ऐसे दिन बड़ा मानते वो टोपी ऐसा बनाना ये सब कहा है उन लोगों का है सारा हमको कोई टोपी टोपी की जरूरत नहीं है अब ब्रह्मचारी है सिर में कपड़ा डालते थे वो कपड़ा लादा एक विनय का भाव माना जाता था वो हम परंपरा को मान रहे इसको दिखाने के लिए फिर में कपड़ा डालते जैसे स्त्रियां भी कपड़ा डालती हैं आप देखेंगे होंगे ये हमारी परंपरा है क्योंकि वो एक अलग कारण है क्यों डाला जाता है किंतु ये सब नहीं है उसकी तो वो सारे लगा आपका हमारी संस्कृति के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा वो जानता ही नहीं है ऐसे सब है गल वो सोचते हैं कि हमने जो दिखाया वही है क्योंकि कॉल सारे उन्होंने बनाया है और वहां का नियम कानून उन्होंने बना रखा है और जो 200 साल बना रख पहले बना रखा वही हम चलाते आ रहे हैं हम उसको बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि बदलाव करने पर हमें यह डर है कि फिर से हमको हीन भावना हो जाएगी हमें हीन भावना हो जाए कि हम उनके अधीन हो गए हम अनपढ़ हो गए हमको देकर के कोई नहीं समझेगा ऐसा हो जाएगा ये डर है क्योंकि हमको अभी भी पूरा स्वतंत्रता मिली नहीं हम डर के ही कर रहे हैं वो सब मान के कर रहे हैं ये सब जानकारी नहीं होने से सोचते नहीं कोई लेकिन स्नायाद है उस समय स्नान किया जाता है फिर वो मंदिर बोल करके गुरु जी सब कराते हैं उसके बाद गुरु जी उपदेश देते हैं उसके बाद वो घर जाता है ये। अब यह प्रश्न क्या है कि ये कर्म अवबोधन परग वाक्य क्यों हो गया सारा वेद का अर्थ कर्मावबोधन क्यों हो गया है कहना चाहते हैं वहां पूर्व पक्ष कहता है कि स्नान करने के बाद में अध्ययन स्नान अव्यवधान अधिगम वहां क्या हुआ अध्ययन करने के बाद में स्नातक होना चाहिए ये एक संस्कार है थोड़ा सा संस्कार में एक संस्कार है तो अध्ययन किया वेदाध्यन हो गया उसके बाद ये समावर्तन जिसको कहते हैं समावर्तन हो गया तो अध्ययन स्नान योग अध्ययन के बाद में स्नान करना समावर्तन होना इसमें कोई व्यवधान नहीं है अध्ययन के तुरंत बाद में स्नातक हो जाए ठीक है अच्छा उसके बाद अध्यय स्नानकृत्व अब अध्ययन करने के बाद में स्नातक नहीं बनता हुआ यानी समावर्तन कर्म नहीं किया तो धर्मम जिज्ञासा मानो उसी समय यह जिज्ञासा करना स्नातक होने के बाद में वो गृहस्थ में चला जाएगा क्योंकि आश्रमाद आश्रमम बच्चे स्नातक होने के बाद भी इधर उधर घूम नहीं सकते आप स्नातक होने के बाद तुरंत दूसरा आश्रम में प्रवेश करना है क्यों क्योंकि पहले आश्रम में जो कुछ सीखना था सीख लिया वहां का आचरण हो गया स्नातक होने के बाद आप ब्रह्मचार्य आश्रम समाप्त हो गया उसके बाद तुरंत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना अब नौकरी मिले ना मिले प्रवेश कर लेना चाहिए ऐसा नियम है क्योंकि बीच में फालतू तो घूमना नहीं आजकल तो ये भी बहुत हो रहा है पढ़ने के बाद में नौकरी चक्र में फालतू तो घूमते रहते हैं उसी में सब बिगड़ता है अब देख जितने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके कारण हो रहे हैं न वो गृहस्थ में गया न वो कॉलेज में ऐसे में बीच में ये इनको कौन देखेगा कोई देखता नहीं और वो कुछ न कुछ अपने मनमानी करता है ये सब हो जाता है और इसीलिए क्या लोग लो तुरंत माता पिता उनको पकड़ के कैसे भी शादी करा के घर में बिठा देते तब तो वो ठीक हो जाएगा तब बोलते पहले वो खराब था अब ठीक हो गया बोलते हाँ अब वो व्यवस्थित हो गया क्योंकि शादी करा करके वो बंधन में डाल दिया ऐसा करना पड़ता है क्योंकि इसलिए स्नातको क्या करेंगे पैसा है हाथ में बिगड़ जाएगा तो ये नहीं होने देते थे वो बोलते है स्नातक होने के बाद में आपको जो बीच में कुछ समय है अब राजा आदि के पास जाकर के आप धन मांग सकते हैं नौकरी मांग सकते हैं वो सब हो जाएगा तो उस समय भी ये नियम था स्नातक होकर के कोई आया तो राजा उनको सम्मान करते सम्मान करके उनको जो भी देना है अयोग्यता के अनुसार धन देंगे सब कुछ देंगे गृहस्थ आश्रम करेंगे ये सब होता था तो जैसा आजकल सरकारी नौकरी होती है ऐसे ही होता था अब जो है ये इसके बीच में अध्ययन होने के बाद में स्नातक होने के पहले अथाधो धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए वहां कहा ना स्वाध्यायो अध्यय अध्येन किया उसके बाद में अब घर में गया अभी आश्रम में ही है उस स्थिति में धर्म जिज्ञासमान धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए वेदम इम अधिक्रमे अब धर्म जिज्ञासा को करते हुए वेदम इम अधिक्रमे ये वेद जो कहा गया है वेद में जो शास्त्र के बारे में कहा गया है उसका अधिक्रमण करेगा मतलब धर्म जिज्ञासा जब करेंगे तो वो वेदाध्ययन का मुख्य अंशों को लेकर के जिज्ञासा करेंगे जिज्ञासा करता हुआ उसका वो मैंने पहले का अध्ययन विधि को समाप्त करके फिर धर्म जिज्ञासा को करेंगे यही तो अधाधो धर्म जिज्ञासा का अर्थ है ये करना चाहते अनधिक्रांत क्रमितव्य असि चोरी दे तो ये वास्तव में अधिक्रमण नहीं करना चाहिए अब देखो वेद का अध्ययन होने के बाद में जब धर्म जिज्ञासा करेगा वहां का पूर्व पक्ष है ये ध्यान देना वहां पूर्व पक्ष कहता है कि धर्म जिज्ञासा करेगा तो अब वेद को अतिक्रमण कर लिया मतलब वेद को पढ़ के उन्हें छोड़ दिया पट डाला बोलते ना लोग बोलते पट डाला मैंने सब किताबे पट डाली तो पढ़ने के बाद डाल दिया उन्हें छोड़ दिया ऐसा ऐसा ही कुछ है, होना है मतलब आगे धर्म कर रहे हैं धर्म करना एक अलग हो गया तो वो वेद का अतिक्रमण कर लिया अनधिक्रम सऊ किंतु शास्त्र कह रहा है कि कभी भी वेद का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए बोलता है आप तो धर्म करने के लिए बोल रहे हो इसका मतलब वेदाध्यन छोड़ना पड़ेगा उसको और वेद का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ऐसा प्रश्न आया ना तो धर्म जिज्ञासा क्यों करेंगे ये प्रश्न है धर्म जिज्ञासा नहीं करना चाहिए ऐसा प्रश्न वहां है यदि चौदित चौदित मैंने ऐसा प्रश्न आने पर भाष्यकृता उत्तम भाष्यकृत भाष्यकार उसके विषय में उत्तर देता है कि वेद अध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए धर्म जिज्ञासा करने पर उसको वेद का अतिक्रमण नहीं माना जाता है ये कहना चाह रहे हैं उसके आगे देखे वो भाष्य वाक्य वहां का अधिक्रमिष्यामा इम अमंदो वेदवंदम संदम अर्थकम अवकलम तब वो कहते हैं अदिक्रमीष्याम इम यदि आप उतने के लिए वेद का अतिक्रमण मानेंगे यानी धर्म जिज्ञासा करना वेद का अतिक्रमण है ऐसा यदि आप मानते हैं पूर्व पक्ष को बोल रहे हैं तब तो उतने अतिक्रमण को हम स्वीकार करेंगे क्योंकि हमको धर्म जिज्ञासा करने आवश्यक है उतना अधिक्रमण भले ही मान लो वो कोई अधिक्रमण नहीं है लेकिन आप मानते हैं तो मानो उतने अतिक्रमण तो होता ही है इसलिए बोला इमाम आमनायम अधिक्रम धर्म जिज्ञासा के लिए स्नातक होने के पहले वेदाध्यन के बाद में हम इतना अतिक्रमण मानेंगे यानी धर्म जिज्ञासा के लिए मानेंगे किन्तु अनधिक्रांतो वेदम अर्थवंतम संतम अनर्थकम अवगल्पय यदि इस प्रकार वेद का अध्ययन करने के बाद यदि धर्म सा नहीं किया वेदम अनधिक्रांत इस प्रकार वेद का अध्ययन नहीं किया मतलब इसको धर्म सा नहीं किया वो खाली पढ़ लिया फिर छोड़ दिया ऐसे में यदि इतना ही आप मान रहे हैं तब तो अर्थवंधम संतम अनर्थम अवगल्पय तो अर्थवान वेद को आप अनर्थ सिद्ध कर रहे हैं ऐसा हो गया क्योंकि वेद का अध्ययन करने के बाद उसका अर्थ तात्पर्य आपने समझा ही नहीं समझने के पहले ही स्नातक होकर के घर चले गया तो ऐसे में क्या हुआ कि वेद का तात्पर्य आपको आया ही नहीं तब तो अर्थवान वेद को आप अनर्थ कर रहे हैं तो उस अनर्थ से बचने के लिए हम इतना स्वीकार करेंगे कि वेद अध्ययन मन वेद के जो स्वाध्याय जो चाणिन जिसको बोलते हैं निरंतर आवृत्ति करना उसको छोड़ के धर्म जिज्ञासा करेगा उतना करने को यदि आप दोष मानते हैं तो वो दोष भले के लिए है हम स्वीकार करते हैं ये बोल रहे हैं भाषिका क्योंकि उनका पक्ष क्या था किसी भी हालत में स्वाध्याय अध्यय को छोड़ना नहीं अब वो स्वाध्याय अध्ययव्य को छोड़ेंगे नहीं तो धर्म जिज्ञासा कैसे करेंगे धर्म जिज्ञासा एक अलग विषय हो गया तो वो इसमें आएगा नहीं ये उनका कहना था उसके लिए उत्तर दिया कि उतने को यदि आप छोड़ना मानते हो तब तो वो भले के लिए है उतना छोड़ करके भी करे तो कोई दोष नहीं ऐसा करके भाष्यकार ने वहां उत्तर दिया कस वेदस्य वेद से अर्थ इस स्थिति में उन्होंने कहा था ना अर्थवंदम संदम संतम अनर्थम अवकल्प प्रश्न आया कि वो क्या अर्थ है वेद का वेद का क्या अर्थ है वेद का क्या तात्पर्य है तब वहां इन्होंने कहा कि दृष्टो हित अर्थ है कर्म कर्म का अवबोधन करना ही उस वेद का अर्थ है अब जब उसके बारे में धर्म जितना नहीं करेंगे वो वेद का अर्थ कर्म अवबोधन है कैसे आपको समझ में आएगा ऐसा तो नहीं होता इसीलिए होता है जैसा बोलते ना आजकल के अध्ययन करने के बाद प्रैक्टिकल होता है जैसा आप एमबीबीएस किया एमबीबीएस करने के बाद में सीधा आप रोगी को नहीं देख सकते उसके बाद में एक दो साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी बड़े डॉक्टर के साथ कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाके सेवा के रूप में जैसा अभी भी आ? आ? वो करना पड़ेगा तब जाकर उसको माना जाता है तभी उसको उसका सही प्रयोग सही अर्थ समझ में आएगा कोई भी कला में ऐसा खाली किताब पढ़कर के परीक्षा लिखने से कुछ नहीं होता रेड लिया तो क्या होता है उससे कुछ नहीं होता है वो चाहिए। या अभ्यास चाहिए यह अभ्यास धर्म जिज्ञासा से होता है उसका सही अर्थ जाने तो सारी व्यवस्था तो उसका अर्थ करते है वाक्य का तस्वेद कर्म अवबोधनम नियोग ज्ञानम दृष्टो अर्थो दृष्टम फलम यही है उस वेद का तो कर्म अवबोधन ही कर्म अवबोधन नियोग ज्ञान दृष्टो अर्थ फलम नियोगश साध्यवाद प्रवृत्ति अपेक्षा नियोग साध्य होता है विधि जो है साध्य के लिए होता है कोई कार्य सिद्ध करने के लिए होता है इसलिए प्रवृत्ति आदि अपेक्षा अपने आप आ जाती है प्रवृत्ति करना पड़ेगा समझा होगा तस्मात प्रवृत्ति आदि परम शास्त्र है इसलिए तात्पर्य यही हुआ कि शास्त्र का अर्थ प्रवृत्ति आदि ही है और कुछ नहीं भाष्य भाष्य मारा। धर्मा। धर्म जिज्ञासा सूत्रस्थम भाष्य मुक्त तत्र चोदना सूत्रस्थम भाष्य महा चोदनावदर्म की व्याख्या है दूसरे सूत्र में तो धर्म जिज्ञासा सूत्र में जो जो भाष्य है उसका अर्थ कहने के बाद में वही मैंने पूर्व मीमांसा में चोदना सूत्र का जो अर्थ में जो भाष्य है उसको कहा चोदने की क्रियाया प्रवर्तकम वचनम चोदना सूत्र ही चोदना इतने शब्देना क्रियाया नियोग से प्रवर्तकम अनुष्ठापक वजनम यही अर्थ हो गया तो चोदना मैंने क्रिया शब्द से लिया गया क्रिया ही उसका अर्थ है क्रिया का जो प्रवर्तक वचन है क्रिया कराने वाले अनुष्ठापक जो वचन है उसका नाम चोदना है बोले तो विधि ही है तेना शास्त्रम प्रवर्तक इसी से भी यह अर्थ निकलता है कि शास्त्र का तात्पर्य प्रवर्तना है प्रवृत्ति ही शास्त्र का तात्पर्य है और कुछ नहीं प्रवृत्त्यादि परम शास्त्र अत्र सूत्रकार संवाद औत्पत्तिक सूत्र अयमादत् औपत्ति का का सूत्र का काम एक अंश लेते हैं तस्य भाष्य तस्देश शास्त्रम शास्त्र शास्त्र प्रवृत्तिपर कहेत्र इस विषय में ही सूत्रकारम संवाद सूत्रकार का भी अभिप्राय दिखाते हुए सूत्रकार का भी, भी यही अभिप्राया ऐसा दिखा दिखाते हुए औत्पत्तिवयव औपत्तिम के जो सूत्र है औत्पत्ति के शब्द से आरंभ होता है वो सूत्र इसलिए उसका उत्पत्ति का सूत्र बोलते हैं उसका औत्पत्ति के सूत्र का अवयव को ग्रहण करते हैं यानी तस्वान उपदेश हाँ। उसका ज्ञान को उपदेश कहते हैं यानी क्या अर्थ है इसका अध्यक्षादि अभाव मान अगम्य से धर्म से कथम धीरिधि वीक्षाया तो संशय होता है कि प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है वेद में जो जो कहा गया है वो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है ऐसी स्थिति में मान अगम्य धर्म प्रमाण का विषय नहीं बनने वाला जो धर्म है उस धर्म के संबंध में कदम कथम धीरे वीक्षा किस प्रकार ज्ञान होगा क्योंकि वो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है तो उसका ज्ञान होता ही नहीं ऐसे विक्षा होने पर संशय होने पर औपत्ति शब्द संबंध त्ञानुप्यकर्थ अनुपलब्धे तत्माण बादरायण से ये पूरा सूत्र है इति सूत्र दिया औपत्ति शब्द से अर्थ न संबंध ये शब्द और अर्थ के साथ संबंध नित्य है औत्पत्ति नित्य निसर्ग से ही उत्पन्न होता है उपदेशः और उसका जो ज्ञान होता है वही उपदेश है यानी वही विधि है विधि उसी का अर्थ है अव्यतिरेग से अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाण और अर्थ और शब्द में व्यतिरेक नहीं होता है भेद नहीं होता है और अनुपलब्ध अर्थ में वो प्रमाण होता है जो अर्थ यहां उपलब्ध नहीं है उसमें शास्त्र का प्रमाण होता है यानी दृष्टार्थ में नहीं अदृष्टार्थ में वह प्रमाण होता है बादरायन से अनपेक्षरायन बाद ऋषि भी इसी को ही मानते हैं माने दोनों का अभिप्राय एक ही है बोलना चाहते हैं जयमिनी महर्षि जयमिनी महर्षि का भी बादरायन का भी दोनों का एक ही अभिप्राय है ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा सूत्र आया है तो दोनों आचार्य बड़े आचार्य थे दोनों का एक ही अभिप्राय है इस विषय में ऐसा कहा इसलिए हम उसी को औत्पत्ति का सूत्र का जो भाषा इत्यादि को स्वीकार करते है जो भी एक ही है उसका अब ये सूत्र का भी तात्पर्य बता रहे टीकाकर उत्पत्तिर उत्पत्तिर्भाव शब्द सेवाचक अर्थेन वाच्य शक्ति संबंध तोर्भावन अभियुक्त नित्य इसका तात्पर्य नित्य है उत्पत्ति में भाव है वो प्रगढ़ होना जन्म होना शब्दस्य से अर्थ न वाचक होता शब्द किसी अर्थ को तो कहेगा इसीलिए उसको न कहेंगे वाचक वक्ति ही वाचक कहा कहता है उसी अर्थ को कहता है अर्थे न वाच्य न और अर्थ जो है वाच्य होता है जिसे वाचक वाच्य संबंध वाच्य वादे का संबंध बोलते हैं तो अर्थ के साथ शब्द का संबंध इसी को कहते हैं शक्ति संबंध ये शब्द के साथ अर्थ का संबंध को एक नाम दे दिया शक्ति संबंध या शक्तिवृत्ति ये कहते हैं वृत्ति दो प्रकार की होती है शक्ति वृत्ति रक्षणावृति वृत्ति मनुष्य तात्पर्य दो प्रकार का होता है तय हो भावे न अभियुक्त नित्य ये दोनों का एक ही भाव में एक ही साथ होता है दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं अभियुक्त नित्य वियुक्त नहीं होता अलग अलग नहीं होता दोनों साथ साथ में नित्य एक ही होता है शब्द भी उत्पन्न होता है अर्थ भी उत्पन्न होता है न तो उत्पन्न उत्तर भावी उत्पन्न होने के बाद में बाद में होता है ऐसा नहीं है उत्पन्न होते ही होता है उत्पत्ति के बाद में वहां अर्थ करने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता है उत्पन्न उत्तर भावी उत्पत्ति के बाद में उत्तर भावी नहीं है उत्तर भावी मैंने पहले उत्पन्न हो गया बाद में नाम दिया जाता ऐसा नहीं वो शब्दार्थ पहले से दोनों साथ में है तथा भी धर्मे ऐसा होने पर भी धर्म में क्या प्रमाण है तब तो कहते चोदन इोदना ही उसके लिए प्रमाण है तान उपदेश अग्निहोत्र धर्म से अक्षादि असिध से न्यायदे अन ज्ञानम त्ञान उपदेश उपदेश्य अन विधिवाक्यं विधिवाक्य कोई उपदेश करें तो तस्त ज्ञान उपदेश वो सूत्र में आया ना आगे उसका अर्थ क्या है अग्निहोत्रादि धर्मस्य, वो जो शास्त्र का अग्निहोत्रादि शास्त्र का अध्यक्षादि असिद्ध से वो अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादिशास्त्र प्रत्यक्षादि से सिद्ध नहीं है अग्निहोत्र करने से स्वर्ग में जाएगा ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है नहीं तो अध्यक्षादि असिद्ध उसके द्वारा उस शास्त्र के द्वारा जाना जाता है इसलिए न्याय देने नहीं दी ज्ञानम ये लुट प्रत्यय किया कारण में लुट है क्योंकि कर्ण अधिकरण का अधिकार में लुट चूत्र आता है उसमें कारण में अधिकरण में, में दोनों में लुट प्रत्यय होता है सारे धाधु से होगा लुट प्रत्यी में ये लुट प्रत्यय किया कर्ण जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान है तन मानम उस ज्ञान के लिए यह उपदेश है अभी अग्निहोत्रादि करना है ये उपदेश ये विधि कहां से प्राप्त होगा वही ही शास्त्र से प्राप्त होगा कैसे उस शब्द अर्थ संबंध नित्य मान कर वेद को नित्य माना जाता इसी सूत्र से ही वेद को नित्य सिद्ध करते उपदिश्य देना विधि वाक्य उपदिश्य देनि विधि वाक्य को उपदेश कहा गया अव्यधिरेग अव्यधिरेग शब्द आया सूत्र में वहां का सूत्र का अर्थ कर रहे हैं शब्द उत्थस्य ज्ञानस्य अर्थे अर्थ है शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान रूप अर्थ है शब्द से उत्पन्न ज्ञान है उसका जो अर्थ है उसमें कभी व्यभिचार नहीं होता उसमें इधर उधर नहीं होता जो शब्द कहा जाता है उसका अर्थ उसी के साथ प्रगट होता है उस प्रकार वो नित्य ही प्रगट होता है उसमें कोई व्यभिचार नहीं होता कभी होता है कभी नहीं होता ऐसा नहीं होता उस नित्य अर्थ को जानने के लिए आपको उपाय ढूंढना पड़ेगा तो भाई प्राप्त करके उस नीचे तो को जान सकते नहीं अपौरुषेय उक्तिजन्यम ज्ञानम जादु विपर्य कभी भी अपौरुषेय रूप से कहा गया जो ज्ञान है कभी भी वो विपर्य नहीं होता है वो विपरीत नहीं होता अपौरुषेय है तो उसमें दोष नहीं आता है विपरीत भावना भ्रांति विप्रलंबकत्व यह सब दोष होता है ऐसे दोष नहीं आता है इसीलिए अपौरुषेय वाक्य हमेशा प्रमाण होता है अपौरुषेय उक्ति जन्यम अपौरुषेय उक्ति जन्य है क्योंकि शास्त्र जो है हमेशा आप के हित में ही कहता सबसे हिततम है शास्त्र शास्त्र से बढ़कर के कोई हित नहीं है मातृ पितृशास्त्रेभ्यों भी विदेशिणा शास्त्रे न उपदिष्ट ऐसा भाषिका कहते हैं माता पिता हजारों माता पिता एक साथ आपको हित का उपदेश दिया तो कितना होगा उतना ही उपदेश देता है अब लोग तो जानते नहीं है वो जो उस से सोचते हैं लेकिन वास्तव में सबसे हिततम है इसीलिए सबको छोड़कर के भी यदि इसमें जाता है तो भी कोई दोष नहीं होता है यदि इसमें लगना लग जाए तो बाकी आप नहीं लगेगा तो दो लगेगा क्योंकि सबसे हिततम है इससे ज्यादा कोई हित नहीं हो सकता अब सारे दुनिया को सारा आत्मात्थम पृथ्वी तेजेब का अपने लिए अपने हित के लिए अपने मोक्ष के लिए ये सारे पृथ्वी को ही त्यागना पड़े कुछ परवाह नहीं करना आप आराम से त्याग दो आपको कोई हानि नहीं होगा सब कुछ मिल जाएगा ऐसा होता है लेकिन हिम्मत होना चाहिए तब होगा नहीं तो नहीं होता अगर ये छोड़ के जाएंगे तो मैं क्या करूँगा खाना कहाँ मिलेगा रहना कहाँ मिलेगा फिर ये सब होता है कोई आश्रम में रखेगा कि नहीं रखेगा ये सब शंका होंगे तो कुछ नहीं होगा लेकिन भगवान भरोसे निकल गया आज तक किसी को कुछ कमी नहीं होगा देखो कितने लोग रह रहा है वो कोई अपने घर से ला करके रह रहा है वो सब कुछ हो जाता और इतना हो जाता है कमरे में रखने की जगह नहीं रहती वो भी हो है फिर कमरे को बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं और तकत्व को ऊंचा करते जाते है, होता है तो वो सब आ जाता है किसी भरोसा रहना चाहिए तब होता है अपौरुष्जन्यम ज्ञानम जात विपरीय थी ऐसे निश्चित रूप से उसमें कोई विपरीतता नहीं आएगी आप विश्वास कर सकते हैं शास्त्र कह रहा है तो जरूर इसका फल होगा क्योंकि तो शास्त्र को आपसे कुछ चाहिए नहीं वो आ, क्या बोलते है निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से कह रहा है तो निस्वार्थ भाव से जो भी कहेगा वो हिद ही होता है आ, इसलिए बल मिलेगा तस्मात अन्य तो अनुपलब्ध अर्थ धर्मा की आगे का पंथी लगा रहे अन्य प्रमाण से अनुपलब्ध अर्थ है अन्य कोई प्रमाण से वो अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है क्या अर्थ है अग्निगोत्र करने से स्वर्ग जाएगा संध्या करने से पुण्य मिलेगा संध्या करने से अंतकरण शुद्धियों का, का दिखाई पड़ता है अंतकरण शुद्धियों किसी को दिखाई नहीं पड़ता जिसका अंधक्रमण शुद्ध हो गया ना उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि अंधकर्ण शुद्ध हो रहा है दूसरे को दिखाई पड़ता है कि अंधकरण शुद्ध हो रहा है कि नहीं शुद्ध हो रहा है कोई लोग अपने आप ही बोलते हैं मेरा अंधकर्म शुद्ध हो गया मैं शुद्ध अंधकरण वाला हूँ ऐसा होता हो नहीं <laughs> तो, वो तो वो पहले की सोच के बोलता है जो भी है तस्मात अन्य जो वो विषय का ज्ञान अन्य प्रकार से नहीं होता है अन्य कोई प्रमाण से नहीं होगा धर्म तदवे उपदेश विधिवाक्यम मानम इसीलिए शास्त्र के द्वारा जो उपदेश दिया गया वही विधिवाक्य उसमें प्रमाणित होता है ज्ञान पुरुषांतरे वा तनपेक्ष क्योंकि अन्य ज्ञान में अन्य पुरुष में इसकी कोई अपेक्षा नहीं है तो निरपेक्ष होता है स्वतंत्र होता है बाधरायण से भगवत सम्मत आचार्य पूजय तुम बादरायण की अक्षरा अच्छा तो बादराय भगवत भगवान बादरायण ऋषि भी इस विषय में हमारे साथ है मतलब अपने पक्ष लेके बोल रहे हैं जैसे हम जो कह रहे हैं बादरायण ने भी इसी में सम्मति दे दिया तो बड़े आचार्य के नाम लेने से वो मान लेते हैं। लोग इसलिए बोलिए तो सम्मत इस विषय में हमारे दोनों की संधि है इसका मतलब सब विषय में सम्मतिया ऐसी नहीं है इस विषय में हम दोनों एक है आचार्य पूजे ही तो आचार्य बादरायण ऋषि को आदर देने के लिए बादरायण अक्षरा था बादरायन का नाम ले लिया क्योंकि अभी जैसा आप अष्टाध्यायी सूत्र में व्याकरण सूत्र में देखते हैं कई जगह पांडी जी ने ऋषियों का नाम लिया और वार्तिकार भी कई जगह नाम लेते हैं भाषिकार भी नाम लेते हैं ऐसे सूत्र में ये पहले प्रथा रहे आप किसी दूसरे के पक्ष बोल रहे हैं दूसरे को लेकर के आप विचार कर रहे हैं तो अपने पक्ष जैसा नहीं बोलना चाहिए वो उनके नाम लेना चाहिए अब वो भी परंपरा से प्राप्त किया वो बात अलग है फिर भी नाम लेना उनके लिए आदर होता है क्योंकि आदर दे करके ही उनके बात कहनी चाहिए ऐसे छुपा करके नहीं कहना चाहिए आजकल भी ऐसा है अब कोई किताब में कुछ लिखते हैं दूसरी की बात लिखते हैं तो उनका नाम लेना चाहिए और नाम नहीं लेंगे तो वो दोष माना जाता है उस पर केस लगा सकते कोई आ, तो नाम लेने पर फिर नहीं होता है वो उन्होंने ऐसा कहा मैं उसको लिख रहा हूँ ऐसा करके उनका नाम लेना पड़ता है इसी प्रकार उन्होंने नाम ले गया नहीं तो कई कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा वादरायण ऋषि भी इसी को मानते हैं इसीलिए उनका आदर देगी तब्देश मानवे स्वाथे शक्ति नियम देवदत्ता दिपरे चेता अर्थ दीदृष्टे सर्वशब्दा तदेव अर्थ अब उसके लिए सारे वो आगे शंका करेंगे क्योंकि ये जो आपने कहा इसमें और क्या क्या शंका हो सके ये तो इतना ही है कि वेद उसी का उपदेश देता है जो शब्द और अर्थ में नित्य उत्पन्न होता है सबसे हित दम का उद्देश्य होता है उपदेश होता है अन्य कोई प्रमाण से प्राप्त नहीं है ऐसा विषय का उपदेश देता है ये सब उन्होंने कहा अब इस पर शंका करेंगे a uh...